समुद्धि पर गुणा तो नित्य गुणा होना चाहिए एक बार गुणा हुआ एक बार नहीं हुआ लोप हो गया तो गुणा नहीं होगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण लगा प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण का निषेध होगा न लुमता से सूत्र के द्वारा निषेध हो जाएगा तो प्रत्यय पर प्रत्यक्षण नहीं लगेगा तो गुण नहीं होगा न सूत्र अनित्य है अनित्य अनु यदि न सूत्र नहीं लगे तो प्रत्ययल पर प्रत्यलक्षण हो जाएगा प्रत्ये प्रत्युल हो जाएगा तो गुण हो होगा प्रत्यय ल प्रत्यलक्षण हो जाएगा तो गुण हो जाएगा तो न लुमतांग अनित्य होने के कारण ही दो रूप बना अनित्य का अर्थ नहीं जहाँ जहाँ न लुमतांग लगता है सर्वत्र एक पक्ष में लगेगा एक पक्ष में नहीं लगेगा ये अर्थ नहीं कुछ कुछ स्थान पर है जैसे नपुंसक में बारी मधु शब्द बनाते समय संबुद्धि में नुमतांग से अनित्य होने से एक पक्ष में लगता है नहीं लगता है में नहीं कि जितने जहाँ जहाँ न से लगता है सर्वत्र दो पक्ष बनेगा ऐसा नहीं कहीं कहीं नहीं लगता है तो वहाँ बताएंगे जहाँ जहाँ है, ये अनित्य तो होने के कारण जो निषेध न लुमतांग सूत्र नहीं करेगा तो प्रत्यवलय पर प्रत्यवलक्षण हो जाएगा और प्रत्यवलय पर प्रत्युल हो जाएगा तो ह्रस्व से गुणसूत्र से गुण हो जाएगा समुद्धि पर मिल जाएगा किंतु नुमतांग से अनित्य है इसका ज्ञापक क्या है इकोच विभूत सूत्र में अचि ग्रहण करना अची जो कहा गया है यही होता है ज्ञापक बोधक ज्ञान जनक इससे ज्ञान होता है अनित्य करके इकोच विभूत सूत्र में अचि नहीं कहेंगे तो अजाद पर तो होता है हलाद विभूति पर रहते भी नूम हो जाएगा और जाति विभूति पर रहते तो नुम होता ही है हलादि विभूति पर रहते भी नुम हो जाएगा किंतु हलादि निमित्त विभूति पारे में रहने पर जो नुम होता है वो तो सर्वत्र हलादि विभूति पर में रहते स्वादिश सर्वनाम स्थाने सूत्र से पद संज्ञा हो जाएगी और नकार का लोप हो जाएगा न लोप प्रातिपेदिकांतः व्याम विष व्यस सुप सर्वत्र न हो जाएगा तो न नुम हो जाए तो भी कोई अनिष्ट नहीं जो नूम को वारण करने के लिए अचि ग्रहण किया वो नूम होने पर यदि अनिष्ट रूप बने तो वारण करना नुम होने पर भी यदि कोई हानि नहीं है नुम हो जाए लोप हो जाएगा तो इकोविव्य हो तो में अचि ग्रहण करना व्यर्थ होता है एक स्थान है सम्बुद्धि तो में संबोधन में सम्बुद्धि भी भला अधिवती पर में नहीं कहेंगे तो प्रथम आयुक्क में जब सम्बु नहीं वहाँ तो समूह न पहुँचेगा तो लुक हो जाता है लुक होने के बाद यदि वहाँ नुम हो भी जाए तो न लोप प्रातिपदी का अंत से न हो जाएगा प्रथम एक वचन में बनता है वारी एक वोचित विभक्ति सूत्र से अची नहीं कहेंगे तो विभक्ति को मान कर यदि नुम हो जाए है तो विभक्ति का लूक हो गया किंतु यदि उसको प्रत्योलोप प्रत्यलक्षण मानकर नुम करेंगे तो भी नूम का नकार लोप हो जाएगा न लोप प्रातिपेदिकांत्य तो संबुद्धि परे रहते यदि प्रत्ययलोप प्रत्यलक्षण मान करके नूम करते हैं तो नूम का तो लोप सूत्र से प्राप्त है न लोप प्रातिवेदिक किंतु संबुद्धि परे रहते एक सूत्र है निषेध करता है नांगी सम्बुद्यो हो गि पर हो संबुद्धि पर हो तो न लोप नहीं होगा नंगी सम्बुद्धि में न लोप का निषेध हो जाएगा तो नकार का श्रवण हो जाएगा ये अनिष्ट रूप बन जाएगा इस अनिष्ट रूप वारण करने के लिए ही अची कहा गया है केवल समबुद्धि में न लोप हो जाए उसका वारण करने के लिए किंतु समबुद्धि में नून कब होगा यदि प्रत्ययलोप प्रत्यवलक्षण मानेगी रस से गुण सम्बुद्ध हो सम्बुधि पर रहता है समबुद्धि का तो लूक हो जाता है कि सूत्र से सम्भव नपुंसका से लूक होने के बाद परम सम्बुद्धि सु मिले तो तो नुम होगा तो प्रत्ययलोप प्रत्यय प्रत्य लगने से ही नुम होता है और प्रत्ययलोप प्रत्यय का निषेध होता है न लुमतांग से नुमतांग से यदि अनित्य होगा तब नुम हो जाएगा प्रत्यय लो प्रत्य लोप प्रत्य लग जाएगा अनुम हो जाएगा तो नोम का नकर का लोप नहीं होगा क्योंकि न लोप प्रातिपति का अंत्य का निषेध करेगा नंगी सम्बुद्धि तो वहाँ न लोप नहीं होगा तो नकार का शाम हो जाएगा तो न लुमतांग से सूत्र अनित्य होगा तो अचि ग्रहण करना सार्थक होता है यदि न लुमतांग से अनित्य नहीं होगा इकोचि विभत में अचि कहना व्यर्थ है क्योंकि अच्छे नहीं कहेंगे तो हलाद में नुम होगा सुपर रहते नुम नहीं होगा क्यों प्रत्यय प्रत्यलक्षण को न से निशेद कर देगा तो सुपर रहते नुम होगा ही नहीं भ्यामसूप में नुम होने पर भी न नकार लोप हो जाएगा न लोप प्रातिवेदिकात क्योंकि पद संज्ञा हो जाएगी कि सूत्र से स्वादी श्वस सूत्र से इसलिए न लुमतांग अनित्य हुआ इसका ज्ञापक हुआ इकोचि सूत्र में अच्छी ग्रहण करना आगे है शब्द अस्ति शब्द अस्ति ना दधि दधि शब्द दधि के आगे सु पर क्या सोता लगेगा स... क्या शर्मो समोर नपुनसा से लुक हो जाएगा दधी रहेगा गुण हो जाएगा नहीं दधी औ आने पर दधी अगर ओ अह को क्या आदेश होता है क्या सो तो नपुनसा अस्सी होने के बाद क्या सो लगेगा इकोजी भी तो लगेगा ए हाँ लसको तो देते हो जाएगा इकोजीव तो लगेगा ना नहीं जीव तो लगेगा ही नहीं ले पहले बता। लगे पहले बताओ लगेगा हाँ डर लगता है क्यों इको तो ऐसे नुम हो जाएगा नुम होने पर, बनीगा? ददिनी बनीगा। सी, सी हो हने पर क्या रू बनेगा दधिन बनेगा जस ससो सी सर्वनाम स्थानम यहाँ नुम होगा इको तो सूत्र से नुम होने पर प्रातिपदिक क्या बनेगा दधिन प्रतिविधि क्या है दधी अगर प्रत्यय क्या है यान है क्या किस सूत्र से तो उपदा दीर्घ करने के लिए सूत्र क्या है उपदा दीर्घ हो जाएगा दधि शब्द का क्या रूप बनेगा दधिनी दधि दधिनी दधिनी संबोधन में दधि का सु आने पर संबुद्धि वहाँ रसस्व गुण प्रत्यय लो पे समूह न पोषेगा हो जाता है लूक होने पर प्रत्यय लो पर प्रत्यय लक्षण लगेगा उसको न लुमता से निषेध करता है अनित होने के कारण जो निषेध नहीं करेगा उस पक्ष में राष्ट्र से सुगुण हो जाएगा क्या बनेगा और नहीं होता तो दधि, फिर दधिनी दधिनी ये बनेगा द्वितीय में क्या बनेगा दधि दधिनी दधिनी तृतीया में सूत्र लगेगा अस्थि दधि सत्यक्ष नाम मनंग उदात अस्ति दधि शक्ति और अखि कितने शब्द है चार षठी बहुचन सत्यक्ष नाम अनंग उदात ये अनंग होगा अरे ये उदात स्वर होता है अनंग जो होता है अनेकाल होने के कारण अनेकाल सी सर्वस्व अस्ति दधि शक्ति के स्थान पर अनंग आदेश होगा ऐसा मनग्या टादा बची टा दो अची टादी कहने से टा से शुरू होगा आजादी विहोति पर रहते टा के आगे अब दूसरा क्या है गे आगे घसी घस गस, ओस आ गि ओस आगे इतने आजादी विहोति इतने तो अनंग हो जाएगा अनिकाल सर्वसे को बात करेगा गिच्च अन्य कालो होने पर भी अंत्योल को होगा तो दधि शब्द की इकार हो जाएगा अनका रहेगा अन्य ऊँचाने के लिए हल अंत्यम अन रहेगा प्रातिपद क्या बनेगा दधन दधन अगर टाका दधन अग्र आ दधन अग्र आने पर सूत्र लगेगा अल्लोपो न अल्लोप अन के अत को लोप हो जाएगा अंगयव सर्वनाम स्थान यजादिस्वादिपरोन तस् आकार से लोप पढ़ो अंग का अवयव असर्वनाम स्थान यजादिस्वादिपर का जो अन दधन में जो अन्य है उसके अंग संज्ञा है या नहीं अंग संज्ञा है नहीं अंग संज्ञा अरे अहन की है या नहीं प्रश्न है दधन क्यों करना दधन में जो अहन है उसकी अंग संज्ञा है या नहीं नहीं यस्मात्त्यविधि तदाधि प्रत्यंगम अन्न की अंग संज्ञा है नहीं अंग संज्ञा किसकी है दधन अन अंग का अवयव है नहीं अंग अवय अंग का अवयव हो गया किंतु उसके पर में असर्वनाव स्थान होना चाहिए पर में सर्वान स्थान है सर्वान स्थान कहाँ मिलेगा जष्ठ में अभी कहाँ रूप बना रहे हैं स्थान है अश्रवन स्थान है हाँ अश्रवना स्थान यजादि स्वाधि पर यजादि है यजादि है यजादि का क्या अर्थ है य और अच य में आया य और अच ये य नहीं किन् है ना नहीं आजादी है कहीं यह प्रत्यय गया तो यजादि अकार आदि में दिया, कर हो तो आजादी हो स्वादि पर आजादि स्वादि स्वादि में तो स्वादि प्रत्यय सोज सामोट इत्यादि प्रत्यय पर है ऐसा जुआन तस्य अकार का लोप हो जाएगा तो दधन के आकार का लोप हो जाएगा अन के आकार का अन् के का लोप होने पर क्या बजेगा दध अगर दध अगरे न रूप क्या बनेगा दधना क्या बनेगा कहाँ है रूप बना गे में क्या बनेगा अल्लू लग जाएगा दधनी सरल घसी घसी में क्या बनेगा दधन है विसर्ग है क्या क्या रूप बनेगा दद्दन है दधन हो उसमें क्या बनेगा दधन हो अल्लूपन लगेगा अनग होगा किस तरह से देखना पड़ता है क्या सूत्र है बोलो साहु बोलो ये पीछे बैठने पर बोलना नहीं पड़ेगा इसलिए पीछे पीछे बैठते हैं जागह या होने पर भी पीछे रहने पर भी बोलना पड़ेगा इसलिए कि पीछे वाला नहीं बोलेंगे बोलो सूत्रो हाँ उसमें क्या बना दधना दधनो आम में दध्य अगरे अनग जाए हो जाएगा नहीं होगा हो जाए क्या रूप बनेगा दधना सप्तमी एक वचन सत्रेगा विभाषांगिष्यो अंगा वयवो सर्वनाम स्थान यजादिस्वादिपरिव तोपो वह सै अंगी सो हो पर हो।, हो, हो जैसे अल्लोपन जहाँ लगता है वहाँ ये विभाषा करेगा अंगी परे में हो सी परे हो अंगावेव पर होंगावे हो असरमनाथान जावन जैसे पहले भी था पूरा आ गया तत्व कार्य से लोप हो यहाँ तक तो पहले था यहाँ जितने अल्लोपन में वृत्ति सब यहाँ तक तो हो गया वो केवल इतने विभाषा के लिहा याद अंगी से हो पर जो करता है जहाँ लगेगा वहाँ विवाह संगी करेगा विकल्प से पर में क्या चाहिए घी अथवा सी परे हो तो तो विकल्प से होने से एक पक्ष में लोप होगा तो बन जाएगा दधनी लोप नहीं होगा तो दधनी और सी में तो अनग ही नहीं अनग था क्या नहीं तो वहाँ नहीं लगेगा से समीवत अभी बन जाएगा पूरा हो गया व्याम भेष भेष में क्या बनेगा दधी दीर्घ होगा सोपीचा क्यों नहीं लगे आप अदंताँगी हाँ बोलो उसको दाधी दधीनी दाधी नी, नी। इति हाँ संबोधन हे दी दिवचन बोलते सम दधी नहीं कर दिया हे दधी दे दा, दे ददी आगे हे दाधीनी हे दधी द्वितीय बोलो तृतीया बोलो इति हाँ जोर से बोलो विसर्ग बोलो दद्धना हा। दद्धना, नहीं, नहीं बोलो दद्धना, दद्धना, दद्धनी, दद्धनी, दद्धनी, दद्धनी। पहले लो पक्ष बोलना दधनी दधनी फिर बोलो सप्तमी एवं अस्ति शस्थि अच्छी अस्ति शब्द अस्ति अस्थि शब्द नकाराते इ काराते हे ई काराते रूपकेश मैंने बोलो अस्ति अस्ति अस्ति अस्थि हे अस्ते, हे अस्ति हे अस्ति हाँ आगे किस नहीं कर दिया अस्ति नहीं अस्ति थ है थे अस्थने बोलो अस्ति बोलते अस्ति नहीं अस्ति पंचमी बोलो इति पंचमी नहीं बस्थ आगे शक्ति शब्द है, शक्ति शक्ति शब्दी तीतिया के बोल केवल दी बोलो आगे शक्तने, आगे अक्षि शब्द है, अक्षिणी इति प्रथम संबोधन बोलो नहीं क्यों बोला नहीं ना ठंडी बहुत प्रमाद करते सब लोग बोलना चाहिए कितने बार कहेंगे जब कहते एक दो बार बोल देते फिर बाद में इसमें क्या खर्च करना पड़ता है रूप बोलने से उच्चारण करने से शुद्ध होता है बोलना आता है शुभ्रहण से नहीं बहुत लोग ऐसे प्रमाद करते हैं आगे शब्द है शुद्धि शब्द प्रथम कैसे बनेगा सुधी शुदी, आगे शुदी शुदी, आगे तृतीय आने पर सूत्र लगेगा तृतीया दिशु भाषित पुस्क पुंबदालवश्य फिर बोले सुतर पुंबत्षितपुस्क पुंबत्व तृतीयादु गालव गालवस्य, गालवस्य कहन से गालव आचार्य के मत में तो विकल्प हो जाएगा भाषितपुंस्क क्या है भाषि पुमा येन प्रवृत्तिमित्तेन तति भाषितपुंस्क शब्द प्रवृत्ति का एक निमित्त होता है जब शब्द प्रयोग करते उच्चारण करते हैं प्रवृत्ति शब्द उच्चारण का निमित्त हो निमित्त जहाँ है वहीं शब्द प्रयोग किया जाता है इसको कहते लेखनी लेखनी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है इसमें लेखनी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त इसमें नहीं इसमें पुष्प शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है पुष्प शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है पुष्पत्वम ऐसे प्रकार सब प्रवृत्ति का कुछ शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है कभी कभी ऐसे होता है प्रवृत्ति निमित्त एक है एक प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के शब्द का प्रयोग होता है न पुंसक में प्रयोग होगा पुलिंग में प्रयोग होगा सुष्टु धीर अच्छा बुद्धि वाले शुद्धि हो जाएगा पुरुष भी होगा शुद्धि अच्छा बुद्धि वाली स्त्री भी है अच्छा बुद्धि वाले कोई कुल है जिस कुल परि कुल में सब तो अच्छे बुद्धि वाले और कुल को ही क्या कहा जाएगा शुद्धि तो सुष्टु बुद्धि वाले अच्छे बुद्धि वाले यहाँ अच्छे बुद्धि वाले अच्छा बुद्धि है प्रवृत्ति निमित्त जिसकी बुद्धि अच्छी है उसको शुद्धि कहा जाएगा पुरुष को या को पुरुष स्त्री को कोई स्थान कुल है तो भी जाएगा तो प्रवृति निमित्त एक हो गया भाषित हो, पुमान ये न प्रवृत्ति निमित्त न भाषित मतलब कहा गया पुल्लिंग शब्द जिस प्रवृत्ति निमित्त के द्वारा जिस प्रवृत्ति निमित्त के द्वारा पुल्लिंग शब्द कहा गया वो प्रवृत्ति निमित्त हो गया भाषित हो, पुमान भाषित पुंसक वो जिसमें रहेगा नपुंसक शब्द शब्द है कोई वो भी भाषित पुंस्क हो गया प्रवृत्ति निमित्त वाला समान प्रवृत्ति निमित्त वाला कोई नपुंसक का शब्द एक पुलिंग शब्द दोनों के प्रवृत्ति का निमित्त एक हो तो एक प्रवृत्ति निमित्त से शब्द पुलिंग में प्रयुक्त किया जाता है नपुंस भी किया जाता है ऐसे शब्द जहाँ ये सूत्र वहाँ लगेगा भाषित पुंसक हो कैसे प्रवृत्ति निमित्त किए दोनों शब्द की प्रवृत्ति निमित्त एक हो तो एक नपुंसक और एक पुलिंग हो यदि पुल्लिंग शब्द भी उसी प्रवृत्ति निमित्त से कहा गया है ऐसा जो भाषित पुंसकम ईगंतम क्लीबम ईगंत क्लिबलिंग है तो पुंबत हो जाएगा नपुंसक लिंग होने पर भी टादाबचि पुंबत हो जाएगा टादा टादो अचिटाद अजाद पर रहते पुलिंग पुल्लिंग में जैसे रूप बनता है ऐसे रूप बन जाएगा किंतु विकल्प से पुंवत वाह गालभ कहा गया गालब आचार्य के मत में तो तादि अजादि व्यति पर रहते टांगे गसी गि गस उस यही लगेगा केवल टादु अचि यदि नपुंसक शब्द जिस प्रवृति निमित्त से कहा जाता है उसी प्रवृति निमित्त से पुलिंग शब्द कहा गया है तभी सूत्र तो लगेगा जैसे धात्री धारण पोषण करने वाला धात्री नपुंसक भी कोई हो सकता है ब्रह्म धात्री पुलि पुलिस धाता ब्रह्मा भी हो सकते हैं पुलिंग ब्रह्मा है पुल्लिंग में ब्रह्मण शब्द है पुल्लिंग में ब्रह्मा नपुंसक में ब्रह्म बनता है तो धात्री शब्द धारण पोषण कर्तृत्व धारण पोषण कर्तृत्व पुल्लिंग में भी है नपुंसक में भी है ज्ञात्रित ज्ञाता शब्द कहते हैं ज्ञान जिसका है उसको कहते ज्ञाता ज्ञातृत्व प्रवृत्ति निमित्त है ज्ञातृत्व पुरुषों में हो है कोई नपुंस कुल में हो सकता है ज्ञाता कोई कुल अच्छे ज्ञाता है जानने वाले तो वहाँ भी प्रयोग हो जाएगा तो ये भाषित पुंस को होता है यदि और पुल्लिंग में सामान्य प्रवृत्ति निमित्त एक हो तो वहाँ ये सूत्र क्या करेगा ताद टा से लेकर तृतीया एक वचन टा से लेकर अजाध विहति पर रहते एक पक्ष में पुंवत् पुल्लिंग में जैसे रूप चलेगा शुद्धिशा तो पहले बनाया था पुल्लिंग में शुद्धि शब्द का आजादी अजादिव्यूति पर रहते ए ए, ए रनेकाचो संयोग पूर्व से यण का निषेध हो जाता है न नभुशुद्धिओ तो अचिशृद्धातु सूत्र से यंग होता है तो पुलिंग जो हो जाएगा तो वहाँ यंग हो जाएगा और यदि पुल्लिंग नहीं होगा नपुंसक होगा इकोचिव्यूति सूत्र से नुम हो जाएगा तो दो रूप बनेगा पहले पुंबत हुन से शुद्धि का अगर आएगा तो यंग के सूत्र से होगा अच्छी स्धातु हुआ यंग हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा शुद्धिया हाँ क्या बनेगा शुद्धिया बनेगा और नुम करेंगे तो शुद्धि ना बनेगा दो बनेगा इसी प्रकार औजा में गे आने पर यंग होगा तो क्या बनेगा शुद्धि ये और नुम होगा तो शुद्धि ने घसी घस में शुद्धि अनुम होगा तो शुद्धि नोश में क्या बनेगा शुद्ध यो शुद्धि हो आम पर यंग होगा तो क्या बनेगा शुद्धिम और जब आम होगा अनुम होगा या नूट होगा क्या बनेगा नूम या नूट नूम क्यों नहीं होता हाँ भारतीय को बोलो नोट होगा दीर्घ उपदा दीर्घ होगा उपदा दीर्घ नहीं नाम ही से दीर्घ होगा तो रूप क्या बनेगा सुदी नाम सुदी नाम है सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा सुधि ई यंग पक्ष में सुधि ई ये नहीं होगा तो शुद्धि नहीं उसमें सुधिओ हो सप्त में एक वोश् विवाह संघीशो लगेगा ना नहीं सप्तम है विवाह संगी हो क्यों नहीं लगेगा चार के लिए अनंक कहता है विवाह संघीशो के लिए अनंक का नाम है अन हाँ अन क्या के रूप करेगा यहाँ ऑन नहीं शब्द क्या है शुद्धि है क्या अन होगा ना नहीं अस्थित अधिशत्यक्ष होगा ऑन मिलेगा अल्लोपन प्राप्त है नहीं विवाह संगीस नहीं, नहीं लग गया अभी रूप इति सुधीनि हे हाँ बोलो सब बोलो सुधी सुधी इतनी जो से बोल जोर से बोल देर सुना नहीं पड़ता? पड़े सुधिके आगे मधु मधुस बोलो मधु मधु मधुनी मधुनी सप्तन में एक औचन में कितने रुपए? एक रुपए? नूम हुआ क्या नूम हुआ किस किसूत्र से कहाँ कहाँ नूम हुआ आजादी भी होती पर रहते कहाँ से शुरू हुआ ट से शुरू हुआ औ से नहीं हाँ औ से शुरू हुआ कहाँ तक ओर तक हाँ मधु आगे सुस्ट सुल्लु सुष्टुल आती थी, थी सुल सुलु बनेगा अच्छा चेतन करने वाला ये पुलिंग हो स्त्रीलिंग हो नपुस हो दोनों में ये इसलिए सुलु शब्द में पुंबद काला तो उसे लग जाएगा क्या बनेगा सुलू सुलुनी सुलूनी संबोधन हाँ दिता ये तृतीय आदमी में पुम्बत तो हो जाएगा पुम्बत तो होने से सुलू शब्द का क्या बनता है उमंग होता है या ओ सूपी से यौ होता है ओ सूपी आया सूत्र ये पुल्लिंग में आया सुल्लु शब्द तो है ना नहीं आया हाँ ओ सूपी लग जाएगा यौ हो जाएगा उ तो बनेगा सुल्लुआ सुलुना बोलो इति एक शुद्धि शब्द आया था एक सुलू शब्द है ये दीर्घ ऊकारांत है शुद्धि सु, शब्द हृस् नपुं सके प्रातिपदिक से रस हो जाता है नपुं सके में पुलिंग में तो दीर्घ था सुलू आगे धात्री शब्द बोलो धात्री धात्रिणी ये नूम होगा क्या किस सूत्र से ई के इसमें कौन के री नुम हो जाएगा, तो जाएगा। कहाँ से शुरू होगा अवसे तो तो तो तो बोलो धात्री धात्री धात्री हाँ यहाँ दो रूप बनेगा रसस्व गुण हो जाए गुण हो जाएगा तो है धात क्या बनेगा धात है द्वितीय धात्री हाँ यहाँ तृतीयाद सो धात्री शब्दी हो जाएगा पुंबते को बनेगा पुम्बतोन से क्या बनेगा धात्रा और नहीं तो धात्री न धात्रा धात्रा बनेगा नहीं पुंबत होगा तो धात्रा ठीक है धात्रा धात्री न धात्री बोलो धात्रा धात्री नात्रे धा पुंभ क्या होगा धातु धातु धात्रिन धातरी आम होने पर क्या होगा धात्री वगैरह आम क्या बनेगा कितने रूप बनेगा एक बनेगा पुंबत् होने पर भी हर्षण हो जाएगा नामी दीर्घ और उन्नत हो जाएगा रिमरना नश्य उन्तम धात्री नाम और नपुंसक ना बने पर नूम को बात करके नुम नूम चीरा त्रिजुपा बे नोट तो क्या हो गया नूट हो गया नूम होगा उपाधा दीर्घ होगा गया नपुंसक में क्या रूप बनेगा नहीं कौन कहता है दो दो रूप बने गया एक रूपयनेगा एक बनेगा धात्री नाम षठी बोलो दादे दो, दादे दो, दादे दो, आ, क्या डर लगता है क्या बोलते नहीं कहीं गलत हो जाएगा एवं ज्ञात्र ज्ञात सब बोलो जोर से बोलो सब गलत नहीं करो ज्ञात्री ज्ञात्रिणी he gantah yeah. आगे सद प्रद्यौ प्रकृष्टा दौ य दिने प्रध्यो है। प्रध्यो वो प्रद्यु प्रद्यु सदकाराते तो वहाँ ह्रस हो जाएगा ह्रस नपुंसके प्रातिपद ओकार का ह्रस होता है एक एक ह्रस होता है नहीं ह्रस दीर्घ पृथ तीन भेद एक तीन भेद है ह्रस होता है एच एचापी द्वादश त्रस्वनीसूत्र एचा है यच ईस्वादेश आदिश्यमसु ह्रस्वेशे सै ह्रस्वादेशक पर एच को इक्च होगा एच में ए ओ, आई, ओ और एक् में कितने यथा संख्या लग जाएगा स्थानेंतरतम सदृश होगा ई रिक में ते री ली भी है री ली ए ओ ऐ ऐ के स्थान नहीं होता है खाली ई के कह दिया क्योंकि जो ई इक में प्राप्त जहाँ होगा तो ए एच के स्थान पर ई होगा ए ई के स्थान पर ई होगा ओ ऊ के स्थान पर ओ होगा ह्रस्य होगा तो प्रद्यु में ओ है ओ है ओ को क्या होगा ओ हो, हो जाएगा प्रद्यो बनेगा उन्तः शब्द उकारांत ध्वन से जैसे मधु बना ऐसे बन जाएगा बोलो उसको प्रद्यु प्रद्युनी प्रद्युनी हे प्रद्यु प्रद्यु हे प्रद्युनी प्रद्युनी हे इति प्रद्यो प्रद्यु प्रद्यु प्रद्यु Ratu Nia, Ratu Ki, Iki Rudiya, Ratu Nia, Ratu Nia. क्या आगे प्र रई प्र रई प्रकृष्टा रे यश कु रे स तो है नपुंसक में हो जाएगा ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदी घस्व ए च्रस्वादेश को हो जाएगा ई प्र बन जाएगा क्या बनेगा प्र रि प्रऋणी प्रऋणी संबोधन में हे अच्छा इसको रायु हल लगता है कहलता है विष वस में राय होली से राह को क्या हो जाएगा रई को आ, आ हो जाएगा प्रराभ्याम बन जाएगा क्या बन जाएगा यद्यपि प्ररी को रस करके प्रारी बन गया था तथा भी एक देश विकृतम अन्यभत तो प्रराभ्याम हो जाएगा तृतीया में क्या बनेगा परिणा परिणा आगे परराभ्याम प्र, प्रराभी बोलो आगे तृतीया बोलो परा परा बोल तो प्र प्ररा प्र, फिर बोलो परिणा प्रराभ्याम इति रत्न आगे सुनू शब्द है सुन सुष्टु नउ यू लेनौ नउ है किंतु किन्स हो जाएगा सुनू हो जाएगा उकारांत हो जाएगा बोलो सुनू सुनू नी सु कि शब्द का रूप क्या शब्द सो, सो नौ औ कार्ता है औ उसको रस्स हो गया किस सूत्र से रस्स औ को क्या होगा ओ क्या सूत्र क्या सूत्र एच ई क नहीं एच ई से क्या सूत्र हाँ कोई बोलते एच ई ग्रस एच ई नहीं क्या सूत्र ये चीघ्र से फिर बल्तवसने